माँ की बातें थर्जूबाला देवी राधा अष्टमी 18 सितंबर 1912 गौरी माँ के आश्रम के स्कूल के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आजकल मेरा माँ के पास इच्छा अनुसार जाना संभव नहीं हो पाता है राधा अष्टमी के दिन समय पा मैंने माँ के पास जाकर देखा कि वे गंगा स्नान हेतु जाने के लिए पास के कमरे में तेल लगा रही हैं लोग कहते हैं कि तेल लगाते समय व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए फिर जगत जगतजननी भी तो मानव देव धारण करने पर मानवी नियमों के वशीभूत रहती है यह सोच मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया मुझे देखते ही उन्होंने कहा आओ बेटी आओ सवेरे सवेरे आई हो अच्छा किया आज राधा अष्टमी का दिन भी अच्छा है बैठो मैं नहा आती हूँ मेरे कहने पर कि मैं भी उनके साथ गंगा जाऊंगी वे बोली तब चलो उस समय बूंदा बूंदाबाँदी हो रही थी इसलिए गोलाप मां ने मुझे किसी प्रकार भी जाने नहीं दिया मां ने भी तब गोलाप मां मा के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा तो रहने दो बेटी मैं अभी आई इसलिए रहना पड़ा इसी प्रकार मैं प्रायः देखती थी कि माँ एक सरल वधु की भांति भी किसी की बात पर जोर देकर कुछ कहती नहीं थी जो हो माँ के बाहर निकलते ही वर्षा प्रारंभ हो गई घर वापस लौटने पर माँ ने मुझसे कहा बाहर निकलते ही पानी गिरने लगा यह देख मैं सोचने लगी आह तुम आना चाह रही थी आने से अच्छा होता गंगा दर्शन हो जाता सच बात तो यह थी मैं गंगा दर्शन के लिए उतर उतनी नहीं जितनी माँ का संग लाभ करने की आकांक्षा से जाना चाह रही थी संसार की विभिन्न बाधा विघ्नों के कारण माँ के पास आना ही नहीं होता था इसलिए भाग्य से जिस दिन माँ के पास आना होता उस दिन तनिक भी इच्छा नहीं होती थी कि माँ को छड़ भर के लिए भी आंखों से ओझल करूँ माँ की बात सुनकर गोलाप माँ ने कहा नहीं गई तो क्या हुआ तुम्हारे चरणों के स्पर्श से ही सब होगा मेरे भी वैसा करने पर माँ बोली कहती क्या हो गंगा से भला तुलना उसी प्रकार व्यवहार में अथवा बातचीत में मां कभी भी स्वयं के महत्व की बात प्रकाशित नहीं करती थी वे इसी प्रकार बोलती और दिखाती कि वे अन्य किसी किसी के जैसी सामान्य महिला है फिर यह भी देखा है कि कोई पास न रहने पर उन्होंने किसी किसी के प्रति कृपा कृपापूर्वक अपने असीम महिमा में जगन माता का भाव भी प्रकट किया है कमरे में लौट कर पर बैठते वे मुझसे बोली अच्छा है मैं गंगा स्नान करके भी आ गई मैं समझ गई कि वे जान गई हैं कि मैं उनके चरण कमलों की पूजा के उद्देश्य से आई हूं मैंने मन ही मन कहा मां तुम तो नित्य शुद्धा हो तुम्हें भला गंगा स्नान की क्या आवश्यकता मैं तुरंत फूल चंदन आदि लेकर उनके चरणों के नीचे बैठी ही थी कि उन्होंने कहा उसमें यदि तुलसी पत्र हो तो पैरों में न देना पूजा समाप्त कर मैं प्रणाम करके उठी अब माँ जलपान करने बैठी अपूर्व स्नेह से मुझे अपने समीप बिठा प्रत्येक वस्तु को आधी खाकर प्रसाद बनाकर मुझे देने लगी मैंने भी परम आनंद के साथ प्रसाद पाया शाल के पत्ते में प्रसाद पाते समय साधु नाग महाशय का स्मरण हो आया मैंने माँ से कहा माँ शाल के पत्ते में प्रसाद पाते ही नागमहाशय की याद हो आई है माँ ने कहा आह उसकी कैसी अपू भक्ति थी यह देखो ना शाल का पत्ता कैसा सुखा और खड़खड़ा है इसे कोई खा सकता है प्रसाद का इससे स्पर्श इस हुआ है यह सोच भक्ति के आधिक्य में वह शाल का पत्ता ही खा गया आह उसकी कैसी प्रेम भरी आखें थी रक्तिम आंखें सब समय आंसुओं से भरी कठोर तपस्या से सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था आहा जब वह मेरे पास आता तो भाव के आवेग से सीढ़ी से ऊपर चढ़ नहीं पाता था ऐसा अपने को दिखाते हुए थर थर काँपता इधर पैर रखने से उधर पड़ता ऐसी भक्ति और किसी की नहीं देखी मैंने कहा पुस्तक में पढ़ा है कि जब वे डॉक्टरी छोड़कर दिन रात ठाकुर के ध्यान में मग्न रहने लगे तो उनके पिता ने एक दिन कहा अब और क्या करेगा नंगा होकर घूमेगा और मेढ़क पकड़कर खाएगा आंगन में एक मरा हुआ मेढ़क देख नाग महाशय ने अपने कपड़े फेंक दिए और नंगे होकर वह मेढ़हक उठाकर खा लिया और पिता से बोले आपके दोनों ही आदेशों का पालन किया आप अब मेरे खाने पीने की चिंता छोड़कर इष्ट नाम का जप कीजिए